श्री महापुराण स्कंध एक श्रीमद्भागवत महापुराणादश स्कोविशोध्याय एकक्षुब्राह्मण कायीर्वाच सवन भागवत मुख्यन दासर्ह मुख्य सभाजन भृत्यवचो मुकुंद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 सी भगवान नाथ भगवान श्री कृष्ण ने कहा देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी इस संसार में प्राय ऐसे संत बहुत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जयों की कु से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके नप्यु मनुष्य का हृदय मर्म भेदी बाणों से बिंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्टजनों के मर्मान तक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 भिक्षुणा एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था उस समय भी उसने अपना धैर्य न छोड़ा और उसे अपने पूर्वजन्मे कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है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 बहुवा या सह परिश्रम उदार उद्धव जी पंच महायज्ञ के भाग्यों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा जिसके बल से अब तक धन ठिका हुआ था जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था वह धन उसकी आँखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया ज्ञात जगृ्यू किंचित दैवता कालता, उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उनके कुटुंबियों ने ही छीन लिया कुछ चोर चुरा ले गए कुछ आग लग जाने आज दैविक कोप से नष्ट हो गया कुछ समय के फिर से मारा गया कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया और बचा खुचा कर और दंड के रूप में शासन शासकों ने हड़प लिया स एवं द्रभे नष्ट धर्म काम वर्जितः उपेक्षित स्वजन चिंतया चिंता महापुर उद्धव जी इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही न तो उसने धर्म ही कमाया और न भोग ही भोगे इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुँह मोड़ लिया अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया तस्य तस्वीतो दीर्घम नष्ट राय तपस्वि खेद्यतो वास्वक निर्वेद सुमहान धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई उसका मन खेद से भर गया आंसुओं के कारण गला रूंध गया परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया स चाहे धमहो कष्टम वृथात्मा भेनुता पिता न धर्माय न कामाय यदृश अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा हाय हाय बड़े खेत की बात है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 जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणों गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षण व्यये नाशोपभोग आयास त्रास चिंता भ्रमो ऋण धन कमाने में कमा लेने पर उसको बढ़ाने रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम भय चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है स्थयम हिंसा नृतम धंभ काम स्मयो मद भेदो वहरम विश्वासः संस्पर्धा व्यसना छ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 एते एक ते पंचदशाला तस्मानमर्थ्यम श्रेय धूरस्त विद्य भ्रातरोधारा पितर सुहृदा एक का सदस्य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 ये लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं लाग डाँट रखने लगते हैं और एका एक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं लब्ध्वा जन्मामरप्राथम मानुष्यम तद्भि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 संश्यते विद्वान व्यर्थयाथे हजा सके कश्य मूलम लोको यम सुबिमोह मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं हो न हो अवश्य ही यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है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 सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है नो भगवान मे भगवान तुष्टेमयो हरी ऐ नी तो दशा में प्लव इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुँचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है वस्तुतः वैराग्य ही संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है सोहम कालावशेषे शोषेष मोखिल स्वाथे यद आत्मरी मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तत्र बाबा मोधेरन मोदेर, देवा स्त्री भुवने स्वराह मुहूर्त न ब्रह्मलोकम खट्वांग समाधय तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करे अभी निराश होने की कोई बात नहीं है क्योंकि राजा खटवांग ने तो दो घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी श्री भगवान वाच इत्यभि प्रेत्य मनसाचा बंथ्यो दिज सत्तम उन्मुचय शांतोभिचूर भुनुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरेपन की गांठ खोल दी इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया स चतार मही में सय्यता भिक्षाथम नगर ग्राम असंगोलक्ष विशत तो अब उसके चित्त में किसी भी स्थान वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रही उसने अपने मन इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा वह भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता अवश्य था परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न पाता था